नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आशा करता आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज हम लोग मास्टर राजू जी से साईं भजन सुनेंगे और बहुत समय से साईं भजन करते रहते हैं वो और आज मौका आया है आप सभी से रूबरू होने का रेडियो मधुबन की ओर से तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन की ओर से फेसबुक पे आप यूट्यूब पे हम सभी को देख रहे हैं और आशा करता हूँ आप बिल्कुल आज का इस

साही भजन का जो प्रोग्राम है इसे सुनकर आपका मन जो है तृप्त हो जाएगा आनंदित हो जाएगा और उस शाही परमात्मा में आपका मन लग जाएगा तो चलिए मैं आप सभी को रूबरू कराता हूँ राजू जी से राजू जी बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के शो में आपका इन चंद तालियों के साथ कैसे आप बस

बस बाबा की कृपा से बिल्कुल सही है बिल्कुल ख़ैरियत है। <laughs> जी जी जी अभी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ आपका और क्या करते थे पहले थोड़ा सा अपना इतिहास बताइए और हमें अच्छा लगेगा ये <laughs> इस क्षेत्र में मैं कम से कम अट्ठाईस सालों ने को आगे जी, जी पहले जी। मैं पहले में

फिल्मी गीत गाया करता था अच्छा। फिर बाबा की कृपा तो बाबा की भक्ति शुरू की और ये बाबा की की भक्ति शुरू कम कम से 20 कम साल, साल पूरे लंबा तो सफर 20 तो साल पूरे लंबा 28 साल का लंबा सफर है संजो संगीत के साथ अच्छा और बाबा की कृपा जो हुई तो 20 सालों से भक्ति करता आया हूँ बाबा की असीम कृपा है और आज

आपके चैलेंज चैलन के माध्यम से मुझे ये मौका मिला है तो मैं दिल से आज बाबा की भक्ति करूंगा और सबको मजबूत कर दूंगा <laughs> क्या बात है क्या बात है महौद बढ़िया महौद बढ़िया तो चलिए राजू मास्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि ये मास्टर शब्द कहाँ से पड़ा कैसे <laughs> इसके पीछे क्या है पीछे <laughs> राज ये है की सर मैं पहले जो अपने लोम जो कपड़ा संचा कहते हैं

उसमे मास्टर था अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा और उसमें जो मास्तरी कर रहा था तो वहीं से ये नाम इसमें ऐड कर लिया और कर दिया मास्टर राजू और उसी <laughs> नाम से लोग जाने लगे क्या बात है क्या बात <laughs>

तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शक मित्रों को अपनी आवाज से आगाज करिए साई जी को और साई वजन का आनंद उठाते हैं अभी तो सबसे पहले अंदर शुरू कीजिए। स्वागत स्वागत स्वागत जी, सभी को मास्टर राजू की ओर से

साई बाबा का प्रणाम तो लीजिए प्यासा गीते भक्ति की साई बाबा बोलो साई बाबा बोलो साई बाबो लो

बबोलो साई बाबोलो साई बाबोलो जगम जग ये तो है आसन से मतलब साई बाबोलो साई बाबो

Sai <Sings> babahu Sai babahu Oh Oh Oh

मन रोता है पापा आदा सोता है वो नखियों के

सुंदर बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा संदीप जी ने आपको याद किया है जय भेजा है और हमारे सिंगर आर्टिस्ट एक विक्रांत राय ने भी आपको याद किया दे है भेजा है। बड़ा अच्छा आपने गुनगुनाया और आपकी जो 20 सालों की तबस्या है वो दिख रही है तो चलिए मैं चाहूंगा कुछ बातें हम लोग करेंगे जैसे की

भक्ति सॉन्ग गाने का कैसे हुआ बीस साल पहले क्या ऐसे हुआ फिल्मी बजनों को छोड़कर भक्ति में गानों का, गानों का की तरफ भक्ति में मेरा एक दोस्त है वो कहने लगा कि भाई फिल्मी की तो आप बहुत अच्छे गा लेते हो तो हुँ. आप भक्ति में अगर कुछ करो फिर मैंने कहा इसमें भी कुछ करते हैं और हुँ. एक बार

भक्ति में चला गया और मैंने पहला फिल्म में गीत भजन गाया और वो भजन था हरे राना हरे रामा हरे कृष्ण तो देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो राम का नाम बदनाम ना करो बदनाम ना करो हाँ इस गीत से हमने भक्ति की शुरुआत की और आज तक रुके नहीं है हुँ, हुँ, हुँ, बस फिर लगी

जो लगन लगी ऐसी बस बाबा ने बराबर थाम लिया साइंस में भी मतलब जो समाधि थी वहां पे हमने प्रोग्राम किया और बाबा की असीम कृपा होने लगी तो फिर बस मौज आ गई और चलता रहा ये सफर हमारा पत्ती रस <laughs> तो जी जी, जी।

आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ भक्ति गीतों का और शुरू शुरू में जो आप वगैरह गाते थे या फिल्मी गीत गाते थे वो कैसे अरेंज करते थे किस तरह पे कहाँ गाते थे किन किन मंचों पे आपने गाया है थोड़ा सा बताइए वैसे तो यह बहुत लंबा सफर है मैंने कहा क्या किया वो तो बीस साल का सफर है वैसे देखा जाए तो अट्ठाईस साल का सफर है और जब से शुरुआत जो हुई है

बहुत बढ़िया हुई है कई लोगों ने उठाया कई ने गिराया और फिर वापस अपने आप खड़े होकर एक मुकाम हासिल किया बात है ये ये ये भक्ति की की तो ये मैंने साईं बाबा के मंदिर से शुरू सूरत में जो मंदिर है जलाराम सोसाइटी जी जी जी मगलेला रोड पे है वहां से बाबा की भक्ति की शुरुआत की और बस तभी से

एकदम और बाबा की कृपा भी ऐसे हुई है और ये संगीत का सफर मेरा जो शुरू हुआ वो गांधी स्मृति से हुआ वहां से हमने ये शुरुआत किया बाबा की असीम कृपा है तो समझो कि बाबा ने आशीर्वाद अच्छा दिया है और आपकी आप जो जो आज चैनल पे मैं आया हूँ उससे ज्यादा तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता वो <laughs>

एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे फैमिली में कौन कौन है जो संगीत के साथ जुड़े हुए हैं या कोई या, किस तरह से ये चीजें बनी फै, फैमिली में मैं मेरी वाइफ मेरे दो बेटे हैं और दो बहू हैं और बेटे के भी दो बेटे है और मेरे साथ संगीत में मैं और मेरा बड़ा लड़का हिमांशु और छोटा लड़का परिमल वो दो भी हमारे साथ जुड़े हैं और आज जो, जो आप संगीत सुन रहे हैं

वो वो वही बजा रहे रहे हैं हैं दोनों ही काम कर मेरे साथ अभी आज भी <laughs> क्या बात है, <laughs> है। चलिए और, दे और मैं चाहूँगा अच्छा की जैसे गीत वगैरह तैयार करने में कितना टाइम लगता है आपको कोई नया गीत आपको बोले हमको इस टाइप के वजन चाहिए तो आपको क्या आप किस तरह से रियाज करते हैं कैसी तैयारियाँ करते हैं थोड़ा सा बताइए

जो गीत मिलता है आजकल जितने भी गीत बने हैं तो समझो फिल्मी गीतों के माध्यम से बने हैं हैं तो कुछ लिरिक्स चेंज हो जाते और पुराने गीतों पे ही हर लगातार बने है तो पंद्रह बीस मिनट में हो जाता है अगर कुछ नई धुन है तो इसके लिए एक दिन लग जाता है अच्छा के साथ हाँ मेहनत जब से पढ़ती है तब जाके

सही होता कई जगह पे ऐसी फरमाइश आ भी जाती है आ, तो अगर है तो चलो भी लेते और नहीं है तो हाथ जोड़ देना पड़ता है माफ़ कीजिएगा <laughs> ऐसी बातें अब आप क्या सुनोगे जी, जी जी जी बस आप जो सुनाएंगे बढ़िया सुनेंगे हम लोग सारे भजन सच्चे हैं वक्त में गीत आप सुना रहे हैं साईं बाबा के तो मैं चाहूंगी की जैसे हमारे जीवन में उछा उतार चढ़ाव आते रहते हैं

काफी तो उतार चढ़ाव आए होंगे शुरू चढ़ाव चढ़ के लिए तो यही कहूँगा की अगर अपने समय खराब है तो उस समय पे बस मन को शांत कर दीजिए हम्म आवेश में आके ऐसा कोई ना काम करे

जिससे आपको हानि और नुकसान हो तो बाबा ने कहा है कि अगर वक्त खराब है तो शांत हो जाओ जैसे ठहरा हुआ पानी तो अपने आप जो मुसीबत है वो टल जाएगी और जैसे नया सूरज उगता है नया दिन निकलता है उसी तरह फिर अपनी गाड़ी पत्री पे आ जाएगी तो उसी बाबा की वही वाणी से बस

रफ्तार चलती रही और उनके आशीर्वाद से उनके नाम से उनकी जो वाणी है बस अपने चिन्ह में उतार दी और चलते रहे आगे क्या बात है <laughs> आगे बढ़ते हैं भजन की तरफ जी सुनाइए प्यारा भजन पेश करूंगा क्योंकि बाबा जी. की कृपा हमेशा रहती है तो यही कहूंगा कि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है करता दे दे। है मेरा बाबा मेरा नाम हो रहा है

क्या हुआ तो ऐसी की की सारा घर लुता बैठे फकीरी की तो ऐसे की, की आप घर में आ बैठे

कहते हैं कि इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। बाबा के दरबार में नहीं आते हैं हैं। क्या बात? है कृपा से मेरा कृपा से सब काम हो रहा है, का मेरा बाबा

मेरा नाम हो रहा है मेरा हो रहा है करता मेरा बाबा हो ओ मेरा नाम हो रहा है मेरा कुटिक पास

रहा है कवता मेरा बाबा दो तो रहा है मेरा नाम

वाह क्या बात है बहुत बढ़िया चलिए राजू जी बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया करता है मेरा बाबा नाम मेरा हो रहा <laughs>

तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस आस्था में अगर हम लोग जीवन जीते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपने मंजिल को पा सकते हैं और एक शुरू तो में आपने कहा कि शांति की बात वो मन की शांति जो है अपने आप मिल जाएगा अगर आप इस भजन भी को जाएंगे कई बार हम लोग इन मैसेजेस को भजनों में जो मैसेजेस हैं सुनते वक्त लगता है कांधिलते हैं हमारे और सुख मिलता है लेकिन जैसे ही वो भजन पूरा हो जाता है फिर हम अपने अपने में आ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जाती है

फिर मैं मेरा और सब कुछ चीजें जो है हम अपने स्टेटस को देखते लगते हैं तो जहां सारी चीजें जो है, पुतल होना शुरू जाता है। तो निश्चित तौर पे आ, कोई भी मैसेज आपके जीवन में अगर सदा है तो निश्चित आपका जीवन अच्छा रहता है वो जीवन में सदा नहीं रहता इसलिए सारी चीजें जो है सुख भी सदा नहीं रहता फिर दुख भी सदा नहीं रहता तो है सब

आगे बढ़ते हैं राजू जी एक और बात पूछना चाहूंगा आप सिर्फ सूरत में ही भजन संध्या करते हैं या फिर और जगह भी जाके करते हैं नहीं नहीं मैं महाराष्ट्र में भी हूँ अच्छा, अच्छा, महा, वहाँ जाने में कोई रिक हो या किसी दूर आपने गए और संगीत का प्रोग्राम किया आपने और वहाँ का कुछ मीठा मीठा अनुभव जरूर सुनाइए वहाँ पे अगर महाराष्ट्र में गए तो समझो के

मराठी गीत गाना पड़ता है हाँ, हाँ, और हम थेरे गुजराती हाँ, हाँ, तो थोड़ी दिक्कत आती थी लेकिन साथ में कई ऐसे सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मराठी गा लेते थे और हाँ, हम बाबा की भक्ति हिंदी में कर लेते थे और प्रोग्राम एकदम सुपरित बनता था क्या क्या है और मैं ये सूरत में जो चैनल है ना आई विटनेस

उसमे भी हमने प्रोग्राम किया है और कई साल पहले किया है अच्छा अच्छा जब शुरुआत की तो शुरुआत में हमने इनके अंदर एक भक्ति रखी थी उसके बाद नहीं। हम नहीं गए और उसके बाद काम ही इतने बढ़ गए कि भाई फूर्सदी नहीं मिली <laughs> बहुत काम बढ़ गए सही में बाबा की कृपा से जी जी क्योंकि ये साईं भक्ति के साथ और का, का काम चलता है शादी ब्याह में

गुजराती अच्छा, अच्छा। लग्न गीत भी चलता है कोई मारवाड़ी मार फंक्शन हो तो उसमें भी चले जाते हैं जैसे अच्छा, हाथ मार होता है सब कुछ मतलब संगीत के लगते सभी प्रोग्राम बाबा की कृपा से करते रहते हैं उसमें मेरे दोनों बेटी की बहुत सहायता है मदद है हाँ। सपोर्ट चाहिए बिना सपोर्ट के मैं पहले अकेला ही था तो अकेला कुछ नहीं कर पाया

अकेला में कुछ नहीं कर पाया जब जब ये दो दोनों बेटे मेरे साथ में में जुड़े तो बस मेर, मेरी नाव एकदम बढ़ आगे और वही बाबा की थी हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा शुरू शुरू आप करते थे तो क्या दिक्कत आती थी कैसे आप करते थे मैनेज थोड़ा सा बताइए शुरू में भजन तो फिल्मी गीत पे चलता था तो ज्यादा दिक्कत नहीं आई दिक्कत वहां पर आती है की हमारे सामने

हमसे भी बड़ा कोई आ जाए जो हमारे कुछ निकालते हैं <laughs> तब जाके कुछ तो तकलीफ में खड़ी हो जाती है फिर हम कहते हैं कि ठीक हम उससे सीख लेते हैं अच्छा यहाँ गलती है हाँ तो ठीक है हम कहते ठीक है ठीक है इसको हम रिपेयर कर लेंगे इसको बना लेंगे और सही तरह से पेश करेंगे ऐसा भी होता है क्योंकि हर कोई हर कोई इंसान तो निपुण नहीं है ना कहीं ना कहीं तो अधूरा है ना है सबको सीखना पड़ता है

और कोई कह जाए तो हाँ हाँ भाई ये कर लेंगे जरूर कर लेंगे ये बात जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और क्योंकि जीवन में अगर हमारा सीखने का लक्ष्य हो तो निश्चित तौर पे हम हमते रहते हैं और हाँ, अगर हाँ। सीखेंगे नहीं हम ही अच्छे हैं करके ये सोचेंगे तो सारा गड़बड़ हो जाता गड़बड़ गड़बड़ है फिर मामला नहीं बैठता ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की उनसे भी हम लोग सीख लेते हैं तो सीखना बहुत जरूरी है हमारी दादी भी कहते

हर हाँ कहू ना मैं यही मैं यही कहूंगा कि हर बार अगर झुक के चलोगे तो ठोकर लगने से बच जाओ ठोकर नहीं <laughs> सही बात है आसमान ऊपर देख के चलोगे तो ठोकर लगेगी इसीलिए झुको तो समझो जिंदगी बन जाती है सही बात है <laughs> इसलिए दादी के शब्द याद आते हैं मुझे वो कहती है झुक झुक सिक, -सिक हाँ, और हाँ, ये तीनों चीजों को यंत्र के रूप में अपने लाइफ में अपनाइए

तो आपको कभी भी किसी भी चीज का या किसी भी बड़े सिचुएशन का भी आप आराम से हाँ, हैंडल कर हाँ, है सकते हैं सामना है कर सकते हैं सही नहीं नहीं नहीं नहीं सही है। में में विनम्रता जरूरी है तो मैं चाहूंगा कि शिरडी वाले साई बाबा का एक गीत जरूर सुनाइए जी जी जी जी कवाली रफी साहब की जो है वो आपके लिए जरूर लीजिए आपके लिए

आप सुन रहे हैं रेड मॉट वन नाइनटी पर राजू मास्टर जी को सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा भजन सुना रहे हैं आपको और आप आनंद लीजिए और मैसेज कीजिए आपको भजन से कैसे रहे?

बंदी है तेरे दरबार में बिगड़ी तक गीर बंदी गाड़ी फुतेरी

निकली है दिल से आई है नबे बन के कबाई सिर दी साई बाबा आया है तेरे तब सवारी सिर दीबारे साई बाबा आया है तेरे तपे सवारी

आँखों दिल में दिल उम्मीदें पर खाली सिर दी वाले काली बाबा आया है तेरे पे गर्पाली तो पे सवाली आया है गर्भ सवाली हो

रे देवा देवा तेरे सब नाम लेवा, देवा, तेरे सब नाम लेवा, इंसान सारे सभी को सुने परियाद सब सभी प्यारे याद पढ़ाया कोई छोटा का सहारा

गरीबों का गुजारा तेरी रहम किस्सा हम सब करे क्या तू तो जिनकी दुनिया दुनिया है दुर् सुन सबका है तू सबका आया है तेरे

halan kohti brahmand naya raja adiraj yogi laaj mar dharma dani satku saayab haran ki o ho kitab ke sane tujhme dikhe tatman tujhme

भगवान तेरा घर चले आते हैं गौड़े किस्मत है घोड़े यहाँ रागे के मंजिल यहाँ कसम का साधन किसे सुनने निकाला उसे तूने दभाला

किसे सपने निकाला उसे तू ने संभाड़ो को मिलाए तुझे दीपक जलाए तू बिछड़ो को मिला तुझे दीपक जलाए पिछड़ो

ये जलाए, ये राते, राते ये जलाए काली वाले सारे बाबा आया है तेरे, तेरे, तेरे तो पे दुआ आप तू

दिल में पंचो नारी दी वाले साईं बाबा आया दे वाले साईं बाबा

बहुत ही आनंद आया बहुत अच्छा लगा राजू जी Thank बहुत सुंदर थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम पर पर विशेष मीडिया आप हमें देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे और मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार अपने कमेंट जरूर शेयर कर सकते हैं आपको वजन कैसे लग रहा है ये भी बता सकते हैं तो आइए राजू जी मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की म्यूजिकल सफर ठीक है लेकिन जीवन के सफर में बहुत सारी चीजें आती है

बिल्कुल बीस साल पहले या अट्ठाईस साल पहले की अगर बात मैं कहूँ जब संगीत का सफर नहीं शुरू हुआ तो आप क्या बनना चाहते थे अगर संगीत सफर ना होता तो <laughs> बिल्कुल सही तो आपने बहुत अच्छा ये पूछ लिया ये जब मैं छोटा था ना दस, दस साल का जी जी तभी मेरे जहन में मेरे रोम रोम में यही है कि मैं कुछ बनूंगा कुछ करूंगा मतलब संगीत के प्रति पहले से लगाव था हम्म

मैंने एक बार ऑर्केस्ट्रा देखा था दस साल की उम्र में उम्र में तब मुझे लगा कि मैं ऐसा करूंगा और वो बातें आज भी मुझे याद है, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं कि दस साल पहले जब मैं छोटा था दस साल था तब सोचा और आज मेरी मालिक ने सुनी और आज इस पे इसमें जी जी जी तो दस साल के थे तब आपको वो फील आया और वहां से आप

हाँ। शुरू हो गया उसके बाद तो पर... और काम में लग गए लोकल काम जो में जो घर काज थे चलता रहता मेरा घर में चलते थे अच्छा, उसमें अच्छा, लग गए अच्छा। थे उसके बाद पच्चीस साल की उम्र में शादी हो गई और जैसे शादी हुई समझो ये सफर शुरू हुआ अच्छा अच्छा अच्छा मेरी शादी तीस साल हो गए

जी जी अच्छा फिर आपने सीखा वगैरह कुछ ये गाना कैसे आपने प्रैक्टिस किया संगीत की कृपा हाँ, की कैसे के, भगवान के अगर कृपा हो माँ सरस्वती वी की दया हो तो इंसान बस चलता ही जा रहा है मैं कहीं सीखने नहीं गया हाँ मेरे दोनों बच्चों को सीखा है मैं सीखने नहीं गया और उनके साथ बैठ के तो मैं भी

तो में ज़्यादा है।, है।, क्या क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो है। मैंने थराशने की जरूरत पड़ती है है। वो आपने किया और आज इस मुकाम तो आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा की एक और भजन जरूर सुनाइये स्वागत तो यही मैं कहूँगा आपके लिए अभी मेरे घर के आगे साइनाथ

तेरा मंदिर बन जाए जब खिड़की खोलू तो तेरा दर्शन हो जाए वाँ वाँ। <laughs> स्वागत स्वागत जब खिड़की खोलू तो तेरा दर्शन

जाए ओ जाए ओ हो हो हमे हो हो आते रहे

के ये बता दो, बता दो, ये बता दो, नहीं ये साई तो नहीं साई तो। मेरे घर के आके ना तेरा मंदिर बनता नहीं मेरे घर के आके सायद

तेरा मंदिर बन जाए जब खिड़की खोल तो तेरा दर्शन हो जाए जब खिड़की तो तेरा दर्शन हो जाए मेर घर के आख साइना तेरा, तेरा, तेरा, तेरा, तेरा, तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आख ना तेरा मंदिर बन जाए

दिखाइ दे चुप और जो थे मुझे धुन सुनाई दे मुझे रोज सवेरे साईं नाम दिन सूरज दिखाई दे सद् भजन करे मंदिर बस कांदुल करै मंदिर सद् भजन करे मंदिर अदश अनु मपूजय जब की कही बोलो तो

रा मंदिर बन जाए मेरे घर त्याग जायदा तेरा मंदिर बन जाए

कि पानी मिले तो पी लेना बरसात का क्या भरोसा पानी मिले तो पी लेना बरसात का क्या भरोसा अगर बाबा की पत्नी मिले तो पत्नी कर लेना हमारी जिंदगी का क्या भरोसा जाते हाँ बाबा

तुमको मैं प्रणाम करूं आते जाते बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं तेरी सेवा करने से हो जाए तेरी सेवा करने से

तो तो, रा दर्शन हो जाए जब तो, तेरा बंदिर बन जाए मेरे तो, तेरा तेईना बन जाए के तेरा

वाह क्या बात है क्या बात बहुत बढ़िया भाई आगे बढ़ते हैं और पार्थ विश्वास हमारे साथ जुड़े हैं पार्थ जी कैसे आप बहुत अच्छा लग रहा है है बिल्कुल बहुत जी. अच्छा भक्ति अच्छा भक्ति गीतों के सागर में डूबे हुए हैं और साईं साईनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं हमसे सभी से बाबा की लीलाई ऐसी है बिल्कुल बिल्कुल मेरे के सामने बैठो

उनके सामने बैठो या भक्ति में बैठो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है बिल्कुल, बिल्कुल सही बिल्कुल सही कहा शिडी जाने का कई बार मौका मिला और बाबा के सामने जब वहाँ दरबार के सामने आंगन में बैठ जाओ कुछ नजर नहीं आता सिर्फ बाबा ही नजर आते हैं उनका आशीर्वाद मिलता रहता है अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से वापस एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कुछ यादगार

के बारे में आप जरूर सुनाइए आपने यादगार मतलब दुखी के पल के सुखी के पल पल सुखी ये बता ये बताइए <laughs> ये अच्छा प्रश्न है आपका मैं कि पहले दुख वाले बताइए फिर सुख वाले बताइए <laughs> दुख वाली परीक्षा तो ऐसी है न, सर की वक्त ने इतनी ठोकरे मारी है जी जी, जी. और कैसे कैसे संभले हैं बस

हम ही जानते हैं और उसपे एक छोटी सी भक्ति रचना है हाँ तो मैं उसको भी पेश करूंगा अगर आप कहो तो मैं उसको पेश करूंगा जी, जी, ये जो बड़ी बातें बहुत बहुत अच्छी तरह से अपने जब अपने अपने को थुकराते हैं तो, हुँ, हुँ, तो बहुत दर्द बहुत होता है, है। हुँ, हुँ, हुँ. और तभी बाबा अगर धाम लेते हैं और जिंदगी बनाते हैं तो उनका दामन कौन छोड़ सकता है

हम्म हम्म हम्म तो चलते एक सा गीत आपके लिए पेश करता हूं। जी जी जी ओ मेरे भगवान हम्म हम्म इसको ज्यादा नहीं मैं आपको एक ही अंतरा पेश करूंगा आपके लिए

लाए अब छोड़ के तेरी ओ मेरे भक्त छोड़िया लाए

छोड़ के दुनिया मेरे

हु हुए

था उस समय की बात है सही में सही दुख, इतना दुख था कि अपने ही भी छोड़ के चले गए थे। और पुड़ा पुड़ा। में बैठ के आंसू बहा बारे थे फिर बाबा की ऐसी ऐसी उम्मीद लगाई बाबा ने ऐसी हम हम पे दया की कि बस निकल पड़े आज बहुत कुछ है सही बात है सही बात

तो ये न्यूटर्न कैसे आया किस तरह से वो चेंज आ गया खाना आप में। मैंने आपको कहा था ना कि जब दिन खराब आए तो आदमी को ज्यादा ऊंचाई से नहीं देखना चाहिए नीचे बैठ के उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए और अपने आप वो दिन निकल जाते हैं और जब दिन निकल जाते हैं तो समझो दुख भी निकल जाता है क्योंकि तो वक्त तो बदलता रहता है

और जब वक्त बदलता है तो खुशी भी आती है गम भी आता है <laughs> <मनुण>। <laughs> कई डाली कादर, कादर, कादर, कादर खान कादर, कादर खान साहब जो है उन्होंने कई पिक्चर ऐसी बनाई है और कई ऐसे सम्वाद लिखे हैं बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने भी बहुत ज्ञान बांधा है लेकिन किसी ने लिया

और किसी ने छोड़ दिया छोड़ दिया। लेकिन हमने पकड़ तो के रखा तो निकलता है एक मुकदर का सिकंदर का डायलॉग है जी जी जी वो उसमें आपको शॉर्टकट में जितना मुझे याद है मैं बोल देता हूँ बराबर हाँ। हाँ। कहते हैं ना कि दुख और सुख की बात है जब अमिताभ

छोटे होते हैं अब माँ मर जाती है अब बाबा के पास जाता है तो कहता है बाबा माँ नहीं रही बका तो कहते है भाई तू रोता क्यों है बाबा मेरी तकदीर में मुझे लोगों ने बहुत ठुकराया आज माँ मिली नाम मिला वो भी आज मुझे खुदा ने मुझसे छीन लिया

और वो रोने लगा तब कादर कहते था आंसू को पहुंच ले हम्म mm. ये सुख तो चंद दिनों के लिए आता है सुख तो चंद दिनों के लिए आता है अरे दुख तो अपना साथी है सुख को ठोकर मार दुख को अपना ले तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकदर का बादशाह क्या हुआ और क्या बिल्कुल बार. सही हुआ खान <laughs> साहब ने यही बहुत अच्छा लिखा था

तो बहुत लंबा ये डायलॉग है लेकिन मैं आपको दिया दिया सुना बहुत-बहुत धन्यवाद और अच्छी कीजिए सुख के पलों को भी <laughs> सुख के पलों में आप क्या बताओ मेरे दो बेटे मेरे साथ में उनके उनको भी सामने बता दू आपको दिखाओ जी जी जी साथ नदी है

ये मेरा छोटा लड़का है परिमल चांगा वाला क्या नाम है ये मेरा परिमल चांगा वाला और ये बड़ा स्वागत है ये जब से जुड़े समझो तब से सुख की गड़िया शुरू होने लगी हमारी <laughs> और दोनों इतने होशियार हैं संगीत में बस आगे निकल अपना नाम भी कमाने लगे लग है वो लोग अपना अपना काम भी कर लेते हैं अच्छा करते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। <laughs>

और की बात करें तो घर सुखी वही है कि बस खाते पीते एकदम से कोई नहीं है तंदुरुस्त है बाबा की कृपा से पूरा परिवार मौज में है और जो चाहिए वो बाबा ने सब कुछ दे दिया है तो दुख तो है ही नहीं हाँ अभी कोरोना जो आया हुँ. वो महामारी में

सबको दुख पहुंचा पहुंचाया दुख मुझे यही हुआ कि मार्च महीने के बाद मैं गाना नहीं गाया <laughs> प्रोग्राम नहीं किए वही दुख हुआ लेकिन <laughs> फिर भी कई कलाकार पे अपना फन दिखाते गए और हमने भी कई की तो पेश किए पर जो परफॉर्मेंस स्टेज पे होता है वो तो, <laughs> वो रौनक हमसे छीन ली गई थी कोरोना वायरस के लिए तभी फिर चालू होने वाला है

<laughs> बस यही कहूंगा कि ऐसा दौर दोबारा ना आए चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हमें और आखिर करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और जीवन में इस तरह के कई ऐसे आयाम आते हैं जहाँ पर हमें सुख मिलता है लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है जहाँ पर हमें दुख मिलता है और दोनों के बीच में एक कड़ी ऐसी आती है दुख में भी तो आपको कुछ सीखने को मिलता है और सुख में भी आप कुछ अपने आप को सीख पाते हैं या सुकून फील करते हैं

लेकिन दोनों जगह आपका शांति ही आपको जो है मदद करती है सुख में भी आप आप ज़्यादा अपने को वो फील ना करें नॉर्मल नॉर्मल रहें मैं ही रहता है, तो आपको मत आएंगे तो भी मुश्किल हो जाता है तो इसीलिए दोनों जगह हमें जो है बैलेंस रख के चलना है और जिस तरह जितना हमारा बैलेंस अच्छा होगा उतना ही हमारे जीवन में जो है एक स्थिरता रहेगी और खुशियाँ हमारे साथ हमेशा रहेगी

तो चलिए जाते जाते मैं चाहूंगा क्योंकि <laughs> अब, तो जरूर जरूर आप आप तो अब हमें आपसे इजाजत लेनी है जाने की, रबर, और आपसे आप भी हमसे और दोबारा मौका मिले अच्छी बात है पूरा पूरा ऑर्केस्ट्रा के साथ बैठेंगे

लाइव ऐसा पेश करेंगे कर आप भी खुश हो जाएगा और देखने वाले आपके लिए तो अंत है। और किसने देखा नीलम से बढ़ कर ही जुदाई हमने दे

तुम यू बुलाते रहना कभी अलविदाना कह अलविदना चलते चलते मेरे ये भजन याद रखना कभी अलविदाना

नायक राज पर ब्रह्मा श्री जय मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही बहुत सारे भजन सामने सुने राजू मास्टर से और उनकी जीवन कहानी के कुछ चुनिंदा पलों को भी हमने देखा सुना उनके द्वारा और आशा करता हूं इस तरह के पल आपके जीवन में भी आया होगा

तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें जो है सीखना है आगे बढ़ना है और पूरा शांति का अनुभव करते हुए दुख आए तो शांत हो जाए और फिर अपने मन को सुधारिये और अपने अंदर की जो जोश है उसको बढ़ाकर बरकरार रखिए और काम करना शुरू करिए और जितना अच्छा आप करेंगे मेहनत का फल मीठा ही होता है लेकिन देरी से मिल जाता है तो उस देरी को हम जो है सहन नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल होगा देरी को जो है अपने अंदर समा लेना है

और उसमें भी सुख फील करना है तो समझना है कि ये परीक्षा की घड़ी है जैसे ही रिजल्ट आएगा तो हमारा नंबर भी पास में ही आएगा ये समझ के हमें आगे बढ़ते <laughs> तो राजीव महा जी बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार आपको ये चंद तालियां हमारी ओर से और आपके दोनों बेटों को भी बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं उनके करते हैं और समय समय पर आपको याद करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ऐसी हमारी शुभकामना है

और वो वोस्टर वाला लाइव सेशन भी हम लोग आपके लड़कों के साथ आपके साथ जरूर करेंगे एक बार फिर से गुप्ता जी को तो भी बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने आपसे मिलाया मुझे थैंक यू गुप्ता जी, जी थैंक यू सो मच एंड पांच जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में लिए आप थैंक यू सो मच जय साहिरा जय सा

चलिए तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही हूं। आपको साईं वजनों का आनंद मिला और आप सदा खुश रहें ऐसी शुभकामना के साथ मंगल कामनाओं के साथ जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सबके मन तो भांति है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए